युवकों के प्रति भारत का संसार को संदेश इस प्रकार इतिहास पढ़कर हम देखते हैं कि जब कभी अतीत में किसी प्रबल दिग्विजयी राष्ट्र ने संसार की अन्यान्य जातियों को एक सूत्र में ग्रसित किया है और भारत को उसके एकांत और शेष दुनिया से उसकी पृथकता से जिसमें बार बार रहने का वह अभ्यस्त रहा है मानो निकाल कर अन्यन्तियों के साथ उसका सम्मेलन कराया है जब कभी ऐसी घटना घटी है तभी परिणामस्वरूप भारतीय आध्यात्मिकता से सारा संसार आप्लावित हो गया है 19वीं शताब्दी के आरंभ में वेद के किसी एक साधारण से लैटिन अनुवाद को पढ़कर जो अनुवाद किसी नवयुवक फ्रांसीसी द्वारा वेद के किसी पुराने फारसी अनुवाद से किया गया था विख्यात जर्मन दार्शनिक सोपेन ने कहा है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 और दिगंतव्यापी क्रांति का विश्व साक्षी होने वाला है आज उनकी वह भविष्यवाणी सत्य हो रही है जो लोग आंखें खोले हुए हैं जो पाश्चात्य जगत के विभिन्न राष्ट्रों के मनोभावों को समझते हैं जो विचारशील हैं तथा जिन्होंने भिन्न भिन्न राष्ट्रों के विषय विशे में विशेष रूप से अध्ययन किया है वे देख पाएंगे कि भारतीय चिंतन के इस धीर और अविराम प्रवाह के सहारे संसार के भावों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 यदि अंग्रेजी भाषा में कोई ऐसा शब्द है जिसके द्वारा मानव जाति पर भारतीय साहित्य का प्रभाव व्यक्त किया जाए तो वह यही एकमात्र शब्द सम्मोहन है यह सम्मोहनी शक्ति वैसी नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य एकाएक मोहित हो जाता है वरन यह ठीक उसके विपरीत है यह धीरे धीरे बिना कुछ मालूम हुए मानो तुम्हारे मन पर अपना प्रभाव डालती है बहुतों को भारतीय विचार भारतीय प्रथा भारतीय आचार व्यवहार भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य पहले पहल कुछ विसदृश्य से मालूम होते हैं परंतु यदि वे धैर्यपूर्वक उक्त विषयों का विवेचन करें मन लगाकर अध्ययन करें और इन तत्वों में निहित महान सिद्धांतों का परिचय प्राप्त करें तो फलस्वरूप निन्यानवे लोग आकर्षित होकर उनसे विमुक्त हो जाएंगे सवेरे के समय गिरने वाली कोमल ओस न तो किसी की आंखों से दिखाई देती है और न उसके गिरने से कोई आवाज़ ही कानों को सुनाई पड़ती है ठीक उसी के समान यह शांत सहिष्णु सर्वस्व धर्म प्राण जाति धीर और मौन होने पर भी विचार साम्राज्य में अपना जबरदस्त प्रभाव डालती जा रही है